हिंद हम तो भई सब तयार है न डादा जी आ चुके हैं और तुम से बातचीत करने वाले हैं तो आईए डादा जी ता चल चलता चल चलता चल धीरे धीरे आगे आगे कदय राम, राम राम राम चलता चल चलता चल चलता चल धीरे धीरे आगे आगे कदय ये क्या गा रही है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों मैं तो रोज ही कविता सुनाता हूं लेकिन तुम मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देते रोज कविता सुनते हो मेरे पीछे पीछे बोलते हो लेकिन फिर भूल जाते हो ओए क्या जरा सुनाओ मैं कौन हूं मैं कौन हूं मेरी लाल रंग की चोंच है मेरी हरी हरी पंख है मेरी लाल रंग की चोंच है मैं कौन हूं मैं कौन हूं वाह वाह ठीक बिल्कुल ठीक तो तुम्हें तो खूब याद है बच्चों किसकी होती है लाल चोंच और हरे पंख बताओ बताओ बताओ हां ठीक बिल्कुल ठीक तोता <laughs> अच्छा बच्चों आज मैं तुम्हें ऐसी ही कविताएं सुनाऊंगा लेकिन बच्चों तुम्हे इन कविताओं के जवाब देने होंगे अच्छा दादा जी तो फिर पूछिए अच्छा तो सुनो पहले मैं बोलूंगा फिर मेरे पीछे पीछे तुम बोलना और जब कविता खत्म हो जाए तो जवाब देना तो सब तैयार ओए होए Agar tiyar hain Tô zor se bolen Giha Oe hoe Bhai, eek sàp Milkar sab bolou Giha Shabash Tô seno Mène Kheil chabili Rani hoon ओए होए भाई सब साथ मिलकर बोलो मैं खेल छबीली रानी हूं मैं पानी में ही रहती हूं हाथ लगाओ डर जाऊंगी बाहर लाओ मर जाऊंगी दादा जी एक बार फिर बोलिए ना ये कविता फिर जवाब देंगे तो फिर सुनो मैं छेल छबीली रानी हूं मैं पानी में ही रहती हूं हाथ लगाओ डर जाऊंगी बाहर लाओ मर जाऊंगी हा हा अब दो इसका जवाब ओए होए नहीं बता पा रहे ना अरे सोचो सोचो सोचो पानी में भला कौन रहता है मछली हां मछली ये मछली ही तो है मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है दादा जी आप तो गाने ही लगे और दूसरी कविता भी तो सुनाइए अरे सुनाते हैं सुनाते हैं अच्छा बच्चों अब इसको ध्यान से सुनो और फिर जवाब देना जल में रहता छोल में रहता उछल कूद कर तर तर करता वर्शार तुमें हम सब मिलकर गाते गीत मज़ा तब आता दादा जी तरा धीरे धीरे बोले ना <laughs> अच्छा बच्चो पहले मैं बोलता हूं और उसके पीछे पीछे तुम सब बोलना ठीक है ना तो सुनो जल में रहता फल में रहता उछल कूद कर टर टर करता वर्षा ऋतु में हम सब मिलकर गाते गीत मजात व आता हां तो प्यारे बच्चों अब बताओ ये कौन है अरे बोलो बोलो नहीं बता पा रहे जरा सोचो टर टर कौन करता है हां ठीक बिल्कुल ठीक मेंढक अरे मेंढक तो पानी में ही रहता है और जमीन पर भी रहता है तैरता है पानी में उछल कूद करता है धरती पर और बरसात के मौसम में कैसे सब मेंढक मिलकर गाते हैं सुना है ना तुमने हां दा दादा जी जो जो सिकती है तय तय मेंढक हां प्यारे बच्चों मेंढक बरसात में ही टरटर करते हैं सर्दी गर्मियों में नहीं करते हैं पूछो क्यों क्यों अरे तो भला इसमें पूछने की क्या बात है मैंडग गर्मी और सरदी में मित्ती के नीचे चिम कर सो जाते है और बरसाथ आते ही वो धरती पर आ जाते है और तरर तरर गाने लगते है वह दादा जी ये तो बड़े मुझे दार बात है कि मैंडग सरदी और गर्मी में सोते ही रहते है अच्छा ददा जी एक कवीता और सुनाईए ना पूछा क्यों। ओए होए क्यों। तो बला इसमें पूछने की का बात है। हम उस कवीता का जवाब देंगे। सुनाईए न ददा जी। अच्छा तो सुनो। चलता चल ता चल। चलता चल तो चल। चल। dhire dhire aage aage badhta chal badhta chal badhta chal ruk mat ruk mat dar chal ta chal chal chal चलता चल, चलता चल, ताता जी हमें ये कवीता समझें नहीं आई, फिर से सनाई है न? अच्छा बच्छो, पहले मैं बोलूँगा, फिर तुम सब, चलता चल, चलता चल, चलता चल, चलता चल, आगे आगे बढ़ता चल बढ़ता चल बढ़ते चल रुक मत रुक मत डर मत डर मत चलता चल चलता चल चलता चल हां तो बच्चों बताओ ये कौन है ए नहीं बता पा रहे ना सोचो सोचो अच्छा बच्चों मैं एक बात और बता देता हूं इसकी पीठ बहुत मजबूत होती है बिल्कुल पत्थर जैसी कड़ी इस पर कुछ भी मारो पटको इस पर कोई असर नहीं होता और इसकी गर्दन लंबी होती है जब इसे कोई मारता है तो ये अपनी गर्दन को सिकोड कर अंदर कर लेता है <laughs> अब बताओ ये कौन हो सकता है ओय ओय ओय ओय ओय ओय नहीं बता पा रहे <laughs> अरे भाई ये तो कच्छुआ है कच्छुआ क्या है कच्छुआ हाँ कच्छुआ धीरे धीरे चलता है अरे अरे ये क्या मेरा चुगल खोर तोता यहां क्यों उड़ा आ रहा है होई होई लगता है मेरे घर में फिर लडाई शुरू हो गई है अच्छा बच्चो अब मैं चलता हूँ कल फिर आऊंगा है राम राम दादाजी राम राम है राम राम दादाजी कल हम्म लगता है बहुत से दोस्तों ने सही जवाब दिए और अब दोस्तों कहो जय हिंद